खोजते हम सब तथा ब्रह्म सूत्र में जीवन के सूत्रों को पिरोते धर्म की कथा के साथ निरंतर सत्संग करते चल रहे पिछले रविवार हमने मनो और शत्रुपा रहस्य को जाना लेकिन एक कथा मनो की उत्पत्ति की वो छूट गई पहले हम उसी को लेंगे ये कथा अग्नि पुराण में महाभारत में हरिवंश पुराण में और मार्कंडेय पुराण में विस्तार से आई है तथा सभी पुराणों में इसकी चर्चा है इस कथा को गुरुकुल में बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाने के लिए जिस प्रकार हम लेते थे जिससे बच्चे स्वयं को जान सकें हम सभी पुराणों में से स्मृतियों में से होते हुए अब गुरुकुल में प्रवेश करते हैं और इस कथा को उसी भाव से लेते हैं विश्वकर्मा ब्रह्मा जी जो सृष्टि के बनाने वाले हैं सचराचर के स्वामी हैं परमेश्वर हैं जिन्होंने हम सबको बनाया है ब्रह्मा जी के एक कन्या है और उस कन्या का नाम है संज्ञा क्या नाम है संज्ञा नाम है छोटी सी है बहुत सुंदर है परमेश्वर की बेटी है संज्ञा वो कोई साधारण बच्चे नहीं है ब्रह्मा जी भी उसे बहुत प्यार करते हैं संज्ञा को मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं याद करा रहा हूं क्योंकि ये सारे पात्र आप में है और मैं कहानी आपको आप ही की सुना रहा था यही गुरुकुल लीलाओं की मर्यादा है ये खाली मनोरंजन नहीं है अथवा कोरी ऐतिहासिक कथा भर ही नहीं है इतिहास अपने स्थान पर है लेकिन ये रहस्य लीलात्मक कथाएं है इन्हें अच्छे से समझना चाहिए और बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाने के लिए ही इन कथाओं को गुरुकुल में लिया जाता है ये याद रखिए संज्ञा बड़ी सुंदर है अद्भुत विलक्षण रूप है उसका बचपन से ही उसे सूरज से प्यार हो गया वो देखती है आकाश में सूरज को जगमगाता हुआ तो संज्ञा के मन में तड़क जागती है कि वो सूरज के साथ ही खेले उसी से दोस्ती करे उसी से मित्रता करे बड़ी होती है तो उसे अपने प्रेमी के रूप में देखने लगती है और इस प्रकार परमेश्वर के आंगन में संज्ञा धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होती है और ऐसे समय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटी अब तुम श्रेष्ठ आयु को प्राप्त कर चुकी हो विवाह के योग्य हो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा विवाह हेतु तो स्वंबर का आयोजन करूं और तुम अपना मन चाहा वर चुन लो तो संज्ञा ने उत्तर दिया हे पिता मैंने अपने वर का चयन बचपन से ही किया हुआ है फिर स्वर की क्या आवश्यकता है कहा कौन है वो भाग्यवान कहा स्वयं सूर्यदेव वह माजी चौंक पड़े कहा तुम कौन आऊंगी और सूरज आग कर जलता हुआ बोला सूरज और संज्ञा का विवाह हो सकता है बेटी संज्ञा ने कहा कि वो तो सूर्य से ही शादी करेगी बहुत समझाया ब्रह्मा ने उठस से मस नहीं हुई तब स्वयं ब्रह्मा गगन में सूर्य के पास गए ब्रह्मा को देखकर सूर्य का रथ रूक गया और वो विनीत भाव से से उतर कर उन्हें प्रणाम किए हाथ जोड़कर खड़े हो गए कहा देव आप क्यों पधारे मुझे ही बुला लिया होता तो कहा नहीं याचक को दाता के पास जाना ही होता है कहा ये आप क्या कह रहे है? आप तो परमेश्वर हैं सबके दाता है सब कहा आज मैं एक पुत्री का पिता बनके के उसके प्रति याचना हेतु आया हूं कहा मैं फिर भी नहीं समझा देव। तो कहा मेरी बेटी संज्ञा है बहुत सुंदर है लेकिन तुम्हें उसे भाग रहे हो और वो तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का वर्ण नहीं करेगी संज्ञा सूर्य का ही वर्ण करेगी कहा देव आपने मेरी ऊष्मा मेरी ताप मेरी ज्वालाएं तो देखी क्या वो इनका ताप सहन कर पाएगी ये तो बड़ा ही अद्भुत सम्मेलन होगा क्या वो मेरी ऊर्जा को सह पाएगी ब्रह्मा ने कहा कि वो कहती है कि वो ऐसा कर पाएगी कहा देवाधिदेव आप याचना क्यों करते हैं आप आदेश दें मैं उसे ही शिरोधार्य करूंगा और इस प्रकार संज्ञा का विवाह सूर्य से हो गया और इसी दाम्पत्य से संज्ञा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम संपूर्ण ग्रंथों में मनो के रूप में आया है मनो के होते ही संज्ञा क्षीण होने लगी और अब वो सूरज का ताप सहने में असमर्थ सी होने लगी और वो सदा भयभीत असमंजस में रहने लगी सूर्य देव ने समझा कि उनकी पत्नी उनकी उपेक्षा कर रही है और इसी उपेक्षा की वशीभूत दो बार और भी ऐसे अवसर आए जब वो गर्भवती थी तो उसे दो संतानों की प्राप्ति हुई एक यम और दूसरी यमुना फिर ये कथा वेदों में भी उतर के आती है कि एक दिन संज्ञा डरी हुई बैठी थी सूर्य देव के कोप का भी भाजन बन रही थी वो ऊषमा के साथ अग्नि के साथ ही तो वाटिका में बैठी अपनी समस्याओं के निदान के प्रति बहुत सोच भी रही थी दुखी भी थी पीड़ित भी थी तभी संज्ञा की निगाहें उसकी देह की परछाई पर पड़ी बड़ी हटपटी सी कहानी है लेकिन जब लौटेगी तो जीवन का परम यथार्थ बन पर जाएगी तो उसकी निगाह उसकी परछाई पर पड़ी संज्ञा के मन में एक विचार कौंध उठा और उसने परछाई को अपना रूप दे दिया और उसे कहा कि तू संज्ञा बन के तब तक मेरे पति के साथ रहे अपने परछाई से कहा कि मेरा ही रूप लेकर तू मेरे पति के साथ तब तक रहे जब तक कि मैं तपस्या के द्वारा यज्ञों के द्वारा यज्ञियों के द्वारा एक बार फिर सूरज की जैसी ही ऊर्जा लेकर उनके सामने आ सकूं तो मुझे वह भीत होना पड़े क्योंकि मैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं सह नहीं पा रही हूं और यही भ्रम का कारण बना हुआ है तो तू मेरा स्थान ले तो अपनी परछाई को ही अपना स्थान देकर रूप देकर संज्ञा लोप हो गई और वो पृथ्वी पर आकर अश्विना बन अब पुरानी कथाओं में है चरने लगी है ना अश्विना अश्वघोड़े को कहते हैं तो अश्विना घोड़े हो गई लेकिन जो मूल कथा है गुरुकुल में अश्वन कहते हैं आत्मा को सूर्य को और अश्विना कहते हैं ब्रह्मज्वालाओं को अग्नियों को वो यज्ञ की अग्नि बन यज्ञों के द्वारा आहूतियों के द्वारा तेजस को एकत्र कर अपने को पुष्ट करने लगी कुछ काल के उपरांत सूरज को भी पता चल गया कि जिसे वो संज्ञा समझ रहा है वो संज्ञा नहीं उसकी परछाई मात्र है और फिर सूरज ढूंढने चला संज्ञा को पर्वतों पर पहाड़ों पर गहुओं नक्षत्रों में पृथ्वी पर और वो पूछते हैं सबको कि क्या कोई जानता है कि उसकी संज्ञा कहा है कथा का विस्तार न करके हम केवल तत्व तक गुरु कुल में क्यों पढ़ाते हैं संज्ञा शब्द का अर्थ आप जानते हैं व्याकरण में भी पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम आदि संज्ञा कहते हैं व्यक्तिगत पहचान को जीव में भी संज्ञा है हम सब की संज्ञा है जीव ही संज्ञा है आत्मा ही सूरज है यही तो घर और गृहस्थी है सत्य रूप में हमारी लेकिन जब जब संज्ञा अपने ही आत्मा सूर्य का सम्म नहीं कर पाती है हम सब लोग हम कृष्ण जो सूर्य है आत्म इंद्र जो मन है इन दोनों हमें एक को ना होता है इंद्र की भक्ति अथवा कृष्ण भक्ति कहना हे अर्जुन ग्रह्मों में मैं सूर्य हूं और आत्मा के रूप में सभी व्याप्त हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवो में महाविष्णु धर्मधारियों में राम छंदों में गायत्री राण में ओंकार और सबके हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन में हो तो आत्मा श्री कृष्ण है सूर्य है मन संस्कृत में मन को हम इंद्र कहते हैं इंद्र का प्रयायवाची ही मन होता है जब वैदिक से वर्तमान संस्कृत में आता तो मन कहते हैं हिंदी में भी मन कहते हैं तो मन को भगवान मान के जीना और उसी की इंद्रियों में रमन करना ये इंद्र भक्ति है और इंद्रियों का निग्रह करके मन के भटकावों को न पाते हुए आत्मा श्री कृष्ण के निमित्त होकर जीवन को निमित भाव से जीना ये सूर्य और संज्ञा की पवित्र गृहस्थी है कहानी हमारी ही है गुरुकुल ऋषि हमें ही पढ़ा रहे हैं हमें बता रहे हैं कि जब जब संज्ञा अर्थात ही जीव अपनी आत्मा का सम्म नहीं कर पाता इंद्रियों के बाजार में वासनाओं के द्वार भटकता फिरता है सूरज के पास जीव की परछाई आत्मा के पास रह जाती है और वो भस्म के अंबार में जनम दर भटकने चला जाता है और फिर आत्मा सूरज ढूंढता उसे लौटाता उसे फिर इस योनी में यही तो आवागमन है कहानी हमारी है सारे शास्त्र हमको हमारी कथाएं सुना रहे थे और हमने इन्हें कोरे इतिहास मान बैठे और आज भी हम भक्ति ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन हमें विषयों में संदेहों में इच्छाओं में अतृतियों में भटकाने लगता है संज्ञा और सूरज की कहानी हमारी जिंदगी की कथा है संज्ञा कहते हैं ना पहचान को नाम तो आप संज्ञा है आत्मा सूरज है यही ग्रस्थी है और यही हमने उमा की कहानी में भी पढ़ी भगवान शिव की जो हम पढ़ के आ रहे सुनते चले आ रहे हैं और इन्हीं कथाओं को यहां ऋषि भी वेदों में इन्हीं लीदा कथाओं को लेते हैं जिन्हें हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं पहले हम आज की ऋचा लेने ले तब आगे पढ़े कहा ऋचा खोल यत्र य ग्रहवा सोतरे उलूखल सुता वेदेन्द्र झल गुलाज की ऋचा सर्वत्र यहां वहां सब जगह तो यत्र यहां जहां पत्थरों को पृथ्वी मट्टी को जड़ पृथ्वी को रश्मि को बुद्ध हो पुनः बुण जिसे परिपूर्ण करता है वो जीवंत करता है ऊर्जवो भगवती और उसको ऊपर को उठाने लगता है ऊर्जो ऊर्ज हो भगवती सोते कि जहां उसे सड़ी हुई मट्टी उन पत्थरों के बीच में से अचानक सोते जीवन के अंकुरित होने लगते हैं आखुए निकलने लगते हैं नए कोपले जनलने लगती हैं जीवन जन लेने लगता है कौन है जो ये अद्भुत जल्दों करता है वह हम तो नहीं ले इन्हीं को बोध से संयुक्त करता है क्या मट्टी सुन सकती क्या मट्टी बोल सकती क्या मट्टी कल्पनाएं कर सकती क्या मट्टी घर द्वार बना सकती और मट्टी से बने तुम तो सब ऐसा कर रहे हो क्या तुम जानना नहीं, नहीं चाहोगे कि किसने उस बूढ़े की राख को उन पत्थरों में और पृथ्वी में अचानक जीवन का बोध दिया अनादिक में लौटा के लाया क्या तुम मनुष्यों की जानना नहीं चाहोगे या पशुओं से भी निकृष्ट जीते हुए जीवन का सर्वनाश कर दोगे तो कहा यत्र ग्रावा पृथ्वी गुत्र ऊर्ज हो भगवती सो याद करो कहा जहा वो तुमको ग्रावा पत्थर की जैसे जड़तों से मात की ठंडक में जहां तुम थे धरती में समाए हुए वहां से वो तुम्हें जीवन के बोध में लाया था ये क्यों के द्वारा ऊर्ज हो भरवती और ऊपर उठाता रहा उठाकर सोते रहे तुम्हें जीवंत किया तुम्हें चलना जिसने उलूखल सुतारा यज्ञों के द्वारा मथानियों के द्वारा मथ कर उस गर्भ के उखल में वेद पूरी कारीगरी के साथ इंद्र महान अग्नियों में जो तुम्हें जीवन के कोलाहल में जल बुला कोलाहल में लौटा पाया जो तुम्हें खिलखिला पाया जो तुम्हें जीवन का अमृत दे पाया क्या तुम उस यज्ञ को भूल गए और खाली मैं हूं मेरा है इस अज्ञान में अपना सर्वनाश करने पर तुम उतर आए वो तुम भूल गए कि चार दिन बाद तुम्हें फिर पत्थरों में पृथ्वी पर फिर से समाना होगा काश हम जान पाते काश हम अपने जीवन के क्षणों का मुंह लेकर पाए होते आज आप कुछ बटोर नहीं रहे हो आप तो घाटे में जा रहे क्योंकि जो सामान खरीदा है आपने बहुत सस्ते में भी खरीदा है तो भी उम्र के जो दिन दे दिए तो घाटा तो बहुत बड़ा हो गया एक एक क्षण मूल्यवान है कोई यहां कनवाई नहीं कर रहा और सिर्फ पेट के लिए जी रहे हो सर पेट में होता है या कंधों के ऊपर तो वो मनुष्य कैसा जो सिर्फ पेट के लिए जानवर की तरह जिए स्वामी जी कल रोटी खानी है स्वामी जी मेरा ये तो नहीं हो जाएगा वो तो व्यर्थ ही मनुष्य की योगी में आया है शायद पूर्व जन्मों का पुण्य है जो बिठाने जा रहा है ये वेद के मंत्र है हां मंत्र के साथ एक बात और कहना चाहता हूं आप लोग बहुत बार पूछते स्वामी जी ये मंत्र रट लें इस मंत्र का जाप करें भाई मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये जाप और ये मंत्र की रटंती जो हैं ये ये पूजाएं जो हैं आपकी ये हमारी देन नहीं गुलामी के अंतरालों में आपने विदेशियों से ली है कौन सा वेद का मंत्र है जो आपको जीवन के क्षेत्र में खड़ा एक्शन में नहीं दिखाई पड़ा यहां इबादत नहीं होती है जिया जाता है मंत्र बना जाता है उसमें ठला जाता है हम कलम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको वेद पढ़ा रहे हैं क्या आपने मंत्र रख लिए तो आप आपको सिद्धि हो जाएगी ये सपने आपको विदेशियों ने गुलामी के दिनों में दिखाए थे और आजाद होकर भी आज आप वहीं बैठे हुए प्रत्येक ऋचा हम आपको पढ़ाते आ है रहे हैं श्रद्धार्थ दे रहे हैं अमरकोष से दे रहे हैं निरुक्त से दे रहे हैं निगांठू से दे रहे हैं और सारे संस्कृत कौस्तु से दे रहे हैं और कोई मंत्र वहां इबादत वाला नहीं है यहां मंत्र जपे नहीं जाते हैं मंत्र जिए जाते हैं इसे समझने की जरूरत है मैं तुम मंत्र में टेप रिकॉर्डर में नोट करा देता हूं और उसको बजाता रहूंगा जरूर उसका नोट हो जाएगा टेप रिकॉर्डर का कैसेट समेत इसे समझने की जरूरत है ये बैनी मानसिकता हमें छोड़नी होगी यदि हम वेद को पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा इस बात को याद करो यत्र ग्रावा पूछो बोध रहो अरे क्षण का ध्यान कर भूल क्यों गया कि जब उसने तुझे पत्थरों में मट्टी में समाए हुए तुझको जीवन से का बोध कराया जीवंत किया ऊर्जे और ऊपर उठाता रहा तुझको भगवती माने होना वो ऊपर उठाता गया तो उसके द्वारा ऊपर को उठता गया अन्न से मनुष्य का रूप पाया निरंतर ऊपर उत्पत्ति को पाता हुआ तू तो इस रूप में आया और अब यहां से अगला रूप तेरा देवत्व का था अमर होने का था नित्य अवस्था को पाने का था उलूखल सुता और फिर उसी उखल में मार खाने के लिए फिर जन्मने के लिए क्या इसी को तू तो बुद्धि और ज्ञान मानता है अथवा आगे बढ़ना है और ऊपर जाना है यह आज की रिचा है अब इस रिचा को मैं कहूं अच्छा तू तु तुम तु इसका जाप करना अर्थ जो तुम जानते नहीं तुलसीदास तो ने बड़ी सुंदर एक चुपाई कही है आप मंत्र शास्त्रियों के लिए मालूम ने क्या कहा है? जब वो वर्णन कर रहा है तो कहता है दादुर ध्वनि चहु दिसी सुहाई वेद पड़े बटू बटु कि बरसात हुई है तालाबों में पानी भरा हुआ है चारों तरफ मेढक ऐसे टर रहे हैं लगता है जैसे बटुक वेद गा रहे हैं क्योंकि ना उनका टराना टर समझ में आता है ना उन्हीं की समझ में आता है ये कोई वेद का गान नहीं होता है वेद वही गाएगा जो वेद जी पाएगा जो उससे हट के जिएगा वो तो वेद कभी नहीं गा पाएगा वो खाली नाटक करेगा और ये भी खोल लो आज का ब्रह्म सूत्र भी क्या कहा कि उस क्षण को याद कर ले तो फिर क्या हो तो सूत्र में कह रहा है आनंदमय अभ्यासात और इसी आत्मा के आनंद को जीवन का अभ्यास बना ले ये क्या इससे ईर्षा है उससे देश है उससे राग है उससे लेना है उसको देना है हाय मीरे उसका क्या होगा जो इन पीड़ाओं को जीते हैं वो सदा नरक ही जाते हैं उनकी सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और जो अपने अको ही आत्मा के आनंद में डुबाए हुए सबके प्रति सदव्यवहार करते सारे कर्तव्यों को करते हैं रोगी है उसको पथ हिला के देंगे उसकी सेवा करेंगे उसके कपड़े बदल देंगे उसको फल भी ला देंगे लेकिन जब वो पीड़ा में रोएगा तो साथ हमारे रोने से उसका रोना कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा तो हम उसके लिए भक्ति पूर्वक आत्मा की मस्ती में प्रार्थना करेंगे नारायण कल्याण कर तो जो इस आनंद का अभ्यास करते हैं जो जीवन को एक अमृत आनंद बना लेते हैं हर हाल में वेद उन्हीं के होते हैं राह उन्हीं की होती है मोक्ष वे ही पाते हैं जैसे कि पहले भी हम आए थे कि संपूर्ण वेदों ने आत्मा से जुड़ने को ही मोक्ष कहा का, का मार्ग बताया है उसी प्रकार जो आत्मा के आनंद में प्रतीक्षण नहीं जीता है जो उस आनंद का निरंतर अभ्यास नहीं करता है उसके सारे तप नष्ट हो जाते हैं मोक्ष को परमानंदित जीते हुए ही पाया जा सकता है कैसे इसे भी स्पष्ट कर लें वो हाँ। तो मनु की कथा में मनु का जन्म किससे हुआ सूर्य से और सूर्य आत्मा से ही ब्रह्मा ने जीव की उत्पत्ति करी ये जीव ही संज्ञा है आत्मा ही सूर्य है और यही सचराचर लीला है जो हर ओर आप सब में हो रही है तो इस प्रकार जितनी पौराणिक कथाएं हैं वो गुरुकुल में बच्चों को उनके जीवन के सूक्ष्म रहस्यों को सरस बनाकर उन तक लाना जिससे विद्या की देवी का नाम सरस्वती ही रहे आज की तरह नीरस्वती ना हो जाए तो सरस ज्ञान देते हैं हां तो इस प्रकार कहा आनंदमय अभ्यास आता अगर तुम मानती हो कि तुम आत्मा के साथ हो संज्ञा और सूरज की जोड़ी इंद्र तोड़ा नहीं पाया है विषयों में भटका नहीं पाया है तो कोई कारण नहीं है कि तुम दुखी हो जाओ मेरे भीतर आया दुख चिंता तनाव क्रोध बताता है कि मुझ मुझमें चरित्रहीनता बाकी है क्योंकि इतने वेदों को पढ़ने के बाद अब यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसने अपने शरीर को अपना धर्म अपना मजहब नहीं माना अपना मंदिर नहीं माना उसका कोई धर्म नहीं उसका कोई भगवान नहीं और उससे ज्यादा गिरे हुए चरित्र का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है यह शरीर मेरा नहीं आत्मा का है ईश्वर का है मैं तो एक निमित टेडेंट हूं किरायेदार हूं उसमें वो मुझ मुझको इसमें लाया है घर तो उसी का है और आज भी सांस धड़कन से वही बनाया मैं बूता कौन हूं इसे तोड़ने वाला इसका दुरुपयोग करने वाला क्रोध में ईर्षा में देश में लोग में झूठ में कपट में मैं कैसे बर्बाद कर सकता है इसे जिसके पास ये सोच नहीं उसका कोई चरित्र नहीं वो महाचरित्रहीन व्यक्ति है अपने को झूठे सर्टिफिकेट मालाओं के ना लगाए कहू के शरीर मेरा धर्म है मेरा ईमान है मेरा संकल्प है मेरा देवालय है मेरा सर्वस्व है और हम इसे अब कभी गंदा नहीं करेंगे क्योंकि जिसने विषयों में जीवन को भोगा है उस, उसने तो शरीर को वैश्यालय बनाया विषय से ही तो वैश्या होता है और जिसने इसको भगवान का घर माना है और स्वयं को एक पुजारी की भावना से देखा है यह मंदिर बस उसी का है चरित्र उसी के पास है देखी बातों में कहीं कुछ होता नहीं है दुनिया को धोखा दे सकते हो जो भीतर आत्मा बन के तुम्हारे बैठा है उससे कैसे पर्दा कर पाओगे उसके साथ कैसे झूठ बोलोगे? मन में कपट हाथ में माला क्या बात है कौन सा भक्ति मार गई तू तो? हमें पूरी तरह धुलना होगा तभी हम उस परमानंद को पाएंगे और हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं तुम्हारे सामने स्व धन अर्घ स्वर्ग है आत्मा की सीमा में जो आया उसी ने स्वर्ग पाया और ना धन अर्थ नरक है जिसने आत्मा को नकारा उसकी भक्ति बईमानी है थोथी है और वो नरक तो जी ही रहा है और जो अब नरक जी रहा है वो आगे भी नरक जाएगा किसी ने कहा आनंदमायू अभ्यासाथ ये ब्रह्म सूत्र क्या है छात्र बनाते हैं इसको गुरुकुल में बड़े ज्ञान को छोटे में सूत्रों में लिख लेते हैं और ये सूत्रों के जीवन की राह बन जाते हैं इन्हीं की माला है जिसे वो रटते नहीं हैं रटते इसलिए हैं कि याद रहें याद क्यों रहे है? क्योंकि जीना है इन्हीं को जीना आप रटके इसलिए हो कि लाठरी निकल है ये कौन से मंत्र पूजा होगी तुम्हारी तो कहां आने परमानंदित रूप से हमें जीवन में धारण करना है इसे यूं घराना नहीं है हर सांस आनंद की होगी स्वभाव आनंद का रहे कहते हैं बैकुंठ जाना चाहते हैं भाई कैसे जाओगे जो अभी बैकुंठ में नहीं है वो आगे भी बैकुंठ नहीं पाएगा बैकुंठ क्या है विगत हो गया कुंठाओं से जो विगत हो गया वही कुंठा विगत हो गया कुंठाओं से जो वैकुंठ गया वो तो जो अभी वैकुंठ में है उसे आगे भी वैकुंठ मिलेगा और जो अभी झूठ कपट पाप की सड़ी हुई जिंदगी जी रहा है ना उसका ये जन्म है ना आगे उसका कोई अता पता होगा इसे अच्छे से समझ लो पूजा का स्वांग भर के ईश्वर के साथ धोखाधड़ी ये तो महापाप है जब हमने कहा हम उनके हो गए तो फिर हम और किसी के कैसे हो गए अरे वो सब में है हम उसके निमित्त हैं निमित्त मन के सबकी सेवा कर देंगे रहेगी संज्ञा सूरज की आज क्या है संज्ञा सूरज की कहानी में देखो जीव है जीव की संज्ञा क्या है मैं हां जीव की एक वचन संज्ञा क्या है मैं आप क्या कहोगे मैं और जब आत्मा से वरण हुआ तो दो हो गए ना पति पत्नी तो मैं से हुए हम क्या बन गए देखो देखो उत्पत्ति कैसे हो रही है पहले थी मैं अनहण संज्ञा निर्मल भोली खेलती कुनाचे भरती सियानी हुई आत्मा से वरण हुआ गृहस्थी बनी तुम तो मैं से हो गई हा अब इस हम में हा सूरज का है और मैं तो संज्ञा है ये संज्ञा का मां है इस गृहस्थी से से जब पहली संतान हुई तो हा में से आ निकला अलग हट गया और पुत्र हमेशा माता पिता की गोद में सामने आता है तो आगे जब हमने आगे लगाया तो शब्द क्या बना बताओ आम ईगो दम भाग गया यह नहीं उत्पत्ति होगी सूरज और संज्ञा के एक नया बेटा हो गया अब क्योंकि एक कोष तो तुम बना नहीं पाए वो तो विधाता ही बनाता है लेकिन दम तो तुम बढ़ा पाए इतना से तुम उत्पन्न कर पाए फिर उसके साथ ईर्षा द्वेश मुंह आ सकती और दम और संज्ञा भटकती चली गई आज यही तो हमारी संज्ञा है यही तो हमारी पहचान है जो खो गई है मैं पूछता हूं आपसे कौन होते हो तुम? क्या पहचान है तुम्हारी तो क्या बताओगे स्वामी जी मैं फैलाने का बेटा फलाने मकान का मालिक हूं फलाने नौकरी पे करने वाला फलाना अधिकारी हूं आज तुम मोहताज हो, हो पहचान के ये सब ना बता पाओ तो तुम्हारी पहचान क्या है आत्मा भी तुम्हारी पहचान हो सकती है तुमने किसको याद है वो विधाता भी तुम्हारी पहचान हो सकती है जो तुम्हें लाया है तुमने किसे याद है ज्ञा इस कदर दरिद्र हो गई पहचान खोजती मकानों से डिग्रियों से नौकरियों से जगह से स्थानों से वरना इसके पास कोई पहचान ही नहीं है भिखारी का कटोरा भिखारी की पहचान हो सकती है आज संज्ञा के पास वो कटोरा भी तो नहीं है कितनी निर्धन जिंदगी जीते हम लोग जाने कहा मान लेते हैं कि हम बड़े समझदार हो गए बड़े विद्वान हो गए और इस कथा में एक श्रद्धाया हैूखल स्वता नाम तो इसमें एक भगवान की कृष्ण की लीला ले, ले लेते हैं फिर भगवान राम की कथा में चलेंगे। उखल से बंधे थे कधाई क्यों कहा था ना कथाओं के साथ चलेंगे और वस्तुता ऋषि का इशारा भी है ये कृष्ण भक्त ऋषि हैं ये ये भी पहले प्रथम मंडल के सारे ऋषि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं ये अद्भुत लीला है विष्णु के रूप में ही उन्हें देखते हैं तो कहाखल सुता नाम वेदव इंद्र जलगुला इसका दूसरा अर्थ है कि जिस प्रकार उखल से माता के द्वारा बनने पर कृष्ण ने जो अद्भुत विलक्षण खिलखिलाती लीला की थी ये भी इसके अर्थ में ही आता है सूत्रात्मक भाषा ही हाँ, सूत्रात्मक अ लैंग्वेज और फॉर्मुलेश तो बाल कन्हैया की एक लीला लेते हैं उसके रस के साथ ही आगे बढ़ेंगे और फिर भगवान राम की कथा करेंगे हाँ, यदि समय होगा तो और उस वो कथा भी वही होगी जो गुरुकुल में होती है जिसमें हर पात्र तुम हो तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण है और एक धुली धुली सी खिली खिली सी प्यारी सी आंगन की धूप सा जीवन है जहां कोई अंधेरा नहीं है आत्मा की गर्माहट है और हर ओर फैलता प्यार का संसार है जहां न ईशा है न देश है ना लोभ है ना मोह है ना आसक्ति है न कोई क्षुद्रभाव है जहा मेरा आत्मा श्री राम है और वो मेरे भीतर है आज अपने अंतर की धूप भी नहीं ले पाते हम कितने निर्धन हो गए फिर उखल की कथा सुनते हैं भगवान मन सिंह कन्हैया राम के जैसे ही जो हमारे लीला अवतार है कंस के रूप में वो वो पीछे पड़े हैं मायावी कंस जो है काल जो है काल ने हाँ का जो अवतार है महाराज कंस वो पीछे पड़े हैं अपने ही भांजे श्री कृष्ण के और पोतना आधी राक्षसियां मारी जा चुकी हैं ये शोधा भयभीत है डरी हुई वो अपने बालक को कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती एक बड़े आंगन में बैठी दही भी लो रही है दही बचते हैं ना लकड़ी के मटके में आजकल तो मशीने आ गई आपके यहाँ दही नहीं होता मसूमत होगी क्या हा गोंद तो वो दही मथ रहे हैं और कन्या को अपने पास बिठाए हैं दीवार के पास बैठे हैं उनके पीछे ऊखल खड़ा है हाँ ना? कोई उलुखल है ना ऊखल को ही कहते हैं इसका ऊखल का असली नाम उलूखल ही है वैदिक संस्कृत में अपाभ्रंश ऊखल है हाँ। तो उस उलूखल के पास उनके पीछे खड़ा हुआ है बड़ा सा ऊखल है इसमें धान वगैरह ये सब कूटे जाते हैं और नन्हे कन्हैया बैठे हैं मां गरी मंथन कर रही है आंगन का फाटक खुला हुआ है महल का और आंगन के बाहर खुले मैदान में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन उनके मन में लालच है कि कन्हैया आए तो मजा आए और मां है कि मन में कन्हैया को कहीं जाने नहीं देती जब भी कन्हैया भागने की कोशिश करते हैं मां पकड़ के बिठा लेती हैं खिलौने भी रख दिए हैं हाथी है घोड़ा है बांसुरी भी है सब कुछ है लेकिन उनका बाल मन छटपट आता है कि कैसे मैं बाहर निकलूं और उन बच्चों के साथ जाके खेलूं उनकी प्यासी आंखें भी कन्हैया को छू रही एक सुंदर लीला अधिकार है कि जीवन की गंभीर जीवन के गंभीर सत्य को जो अन्यथा दिखता नहीं है जो दिखता है उसी पर हम सच मान बैठते हैं और धृतराज भर जी लेते हैं उस सत्य को जो अंतर्निहित नित्य सत्य है जो कभी किसी के या किसी समय भी बदलता नहीं है जो अटल सत्य है अपने ही जीवन का जो हम नहीं पढ़ पाते हैं तो वो गोविंद से कहती है यही खेलोगे तुम बाहर नहीं जाओगे मैं अकेले जाने में दूंगी कहीं अजी बेचारे मन महसूस कर रह जाते हैं अब मन तो बाहर लगा है जब लड़के अखिल खिलाते हैं तो ये भी मुस्कुरा देते हैं लेकिन बड़ी फीकी से मुस्कुराहट है काश हम भी बाहर होते उन बच्चों के साथ कहीं न सोचते हैं तो देखते हैं कि मां तो दही दधी, दधी मंथन में लगी है तो धीरे धीरे लेट लेट के आगे बढ़ते हैं आंगन के फाटक की तरफ धीरे-धीरे क्यों चल रहे हैं कि कमर में घंटियां बजी हैं पैर पर घूमरू जरा सी आवाज हुई तो मां तो चल जाएगी इसीलिए बच्चों के बाद ही जाते थे बढ़ते आगे जब आगे, आगे आंगन तक पहुंच गए तो बाहर जाने की जल्दी बोली उत्सुकता क्या कैसे पकड़ेगी माँ उठ के दौड़ लगा दी तो कमर की घंटिया घूंगरू जो बजे तो ये सोदा जी ने फेंकी रस्सी दौड़ के यही फिर उठा के ले आई खींच जाते हैं बाल लीला है सुंदर लीलाओं के द्वारा जीवन के सत्य को पढ़ाना न कि खाली ताली पीट के मनोरंजन करके चले जाना और न स्वभाव बदला न विचार बदला न तुम्हारा संसार के प्रति व्यवहार बदला अरे तो तुमने कौन सा सत्संग किया तुमने कौन सी कथा सुनी उठा के ले आती है भगवान खींच जाते हैं वो दही लेके मां के, मा के कपड़ों पर फेंकने लगते हैं वो कटोरा दूसरी तरफ रख लेती है तो मक्खन उठा के उनके मुंह पे लगा देते हैं जो पहले का निकाला हुआ है, तो उसको भी हटा देती हैं कहती हैं देखो शैतानी मत करो मैं तुम्हें बाहर कदा भी नहीं जाने दूंगी तो कन्हैया जी कहते हैं मैं जाऊंगा वो कहती नहीं जाने दूंगी तो वो लकड़ी का घोड़ा उठा लिया और फोड़ने चल दिए वो मटकी जिसमें मां दही बिलो लो रही है घोड़ा छीना तो हाथी उठा लिया हाथी भी छीन लिया तो बांसुरी लेके चले तोड़ने और जब बांसुरी भी छीन ली तो मां को पड़ जाते हैं कि तुम्हें दही नहीं मथले दूंगा मां भी थोड़ा खींच जाती है और वो कन्हैया को ले जाकर के उखल में रस्सी के साथ उसकी कमर से कमर बांध देती क्या बदे रहो हवा में बेचारे टंग के रह जाते हैं उखल है इतना बड़ा कन्हैया नहीं अभी हाँ इतने से तो जब कमर से कमर बंधी तो हवा में लटक गए अब यहां भागवत की कथा में रस्सी छोटी होती जाती है जितनी बार वो एक अलग कथा है लेकिन जो वेदों में ऋषियों ने जो कथा दी है गुरुकुल में जो आई मैं वही ले रहा हूं छड़ी उठा के कहती है भाग अब कैसे भागेगा तो वो मुंह से बड़बड़ा रहे हैं आंखें बंद है पैर हिला रहे हैं और लटके हुए उखल से कल्पना कर लो चित्र की मां देखती हैं तो गुस्सा तो दिखावा है मन ही मन मुस्कुराती हैं जाके फिर दही मथने लगती हैं। बीच बीच में सर घुमा के देख लेती हैं कनखियों से कि कहीं उधर तो नहीं है रो तो बहुत दुखी तो नहीं हो गया लाल बेहतरी तो होती है ना एक बार वो किसी भजन की लय ले, में दही मथने लगती है तो उन्हें समय का भान नहीं रहता तो एक दिन याद आता है कह वो तो बना हुआ है कहीं दुख तो नहीं क्या हुआ आवाज भी नहीं आ रही सो तो नहीं क्या कि बदा बदा आवाज़ में सो गया तो सर गुमा के जो देखती हैं तो उनके हाथ की रस्सी छूट जाती है और मुंह से चीख निकलती है वहां न उखल है और न ही कन्हैया है ष्ण भी नहीं है ये क्या हो गया गोविंद कहां गए मां भयभीत है वो दरवाजे की तरफ देखती है तो फिर चीख पड़ती है क्या देखती है कि उस उखल के एक सर हाथ पांव भी निकल आए वो तो माया भी है कन्हैया वैसे ही कमर से बंधे हैं जैसे मां ने बांधे थे उखल तो खुद पैरों चलता हुआ ड्यूरी की तरफ जा रहा है दौड़ के जाती हैं, जल्दी से झटका देकर रस्सी को अलग करती हैं और उसको ढीला करके कन्हैया को निकाल के अपने आंचल में समेट के मां दरवाजे के पास धम्म से बैठ जाती है द्वार के समीप मां की चीख की आवाज सुन सारे बाल बाल दौड़े चले जाते हैं मां क्या हुआ क्या हुआ मां आप चीखी क्यों थी तो आंचल में कमी न कुछ समेटे फूट फूट कर रोती हुई यशोधा जी कहती हैं, अरे मत पूछो जो मैं देख लेती जो मैं पकड़ पाती तो आज गोविंद को कहा पाती न जाने में लकड़ी का उखल है में मुझे क्या पता कि कंस का भेजा वो मायावी पिशाच है और जो समय की मौके की तलाश में है और मेरा पागलपन देखो कि मैं खुद ही अपने लाल को उस मायावी असुर की कमर से बांध बैठी जो आज न देख लेती न छुड़ा पाती तो गोविंद कह पाती मैं बिलख बिलख कर रोने लगती है बड़ा कहते मैं आप क्या कह रही है? आप कैसी बात कर रही है उखल तो आपकी बगल में पड़ा है और इसके हाथ पैर सिर है ही नहीं जो सुना कि उखल अभी यही है तो छिटक के भागती है दूर और पलट के देखती है देखा कि वो तो लकड़ी का उखल है ना उसके सर है ना हाथ है ना पाँव है लेकिन यशोदा जी कहती है मैं नहीं मानती ये फिर डर के मारे उखल बन गया है मैंने उसके हाथ देखे हैं पैर देखे हैं सिर देखा है इसे चलकर दूरी तक आते हुए देखा है वरना तुम्हें बताऊं बालक तो कमर से बंधा था पाव भी धरा ना छूते थे वो कैसे आया दरवाजे तक तो बालक भी थोड़ा डर जाते हैं कि मायावी असुरों का क्या भरोसा और हम असुर ही जीते हैं जीवन पर्यंत असुर माने सुरत्व से गंदे विचार गंदे स्वभाव गंदा आचरण ये असुर ही तो है जबकि तो कथा में हम असुरुओं से घृणा करते हैं और जीवन में उन्हीं को सीने से लगाते हैं क्या बात है भगवान भी विदाता भी हैरान है कि बोलते क्या है और ये करते क्या है वो घेर के खड़े हो जाती हैं मां फिर इसका क्या करें? बोले तुरंत अभिमंत्रित वस्त्र लाओ और इस उफल को लपेटो इसको बांसों के साथ कस के बांधो और ले जाओ इसे गांव के बाहर यमुना के किनारे इसे लकड़ियां लगा करके तिल तिल करके जला दो मैं ऐसे ही करेंगे वो कहते हैं शीघ्र करो वो कनंगा को सीने से भेजे हुए भयभीत हैं थर थर काप रहे हैं बालक जाते हैं उस उसल को बांधते हैं कपड़ों से और जब उठा के चलने लगते हैं तो मां कहती है ठहरो मां का दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार है बोले तू उसे जलाओगे तू भी ये असुर है पता नहीं इसकी माया शांत होगी अथवा नहीं तो बोले मां फिर बोले इसको बीच नदी में यमु यमुना के मध्य में इसको ले जाकर के इसकी भस्मी को भी वहीं समाधि कर देना और मां यमुना से और ऋषि दुर्दा से भी प्रार्थना करना किसकी मह सदा के लिए शांत हो जाए मेरे बालक का अहित ना करे कर ना पाए बोले माँ ऐसे ही करेंगे जाने रहते हैं फिर कहती है ठहरो बोले क्या अरे बोली ये छूत बन के भी लौट सकता है तो असुर है ना तो बोली मां फिर क्या करें बोले ब्राह्मण कुमार को साथ लेते जाओ नए वस्त्र पहन करके क्षौर कर्म कराकर नए यज्ञो धारण करके ही गांव में लड़ना। पवित्र हो क्या मां ऐसा ही करेंगे जाते हैं, बालक नाटक देख रहे हैं और फिर जब से आएंगे तो क्या बालक इस सुंदर लीला के साथ जीवन के इस रहस्य को कभी भूल पाएंगे बिना किसी कापी किताब के उस जमाने में छापे खाने नहीं हुआ करते थे और आज वो बच्चों की कहानियां बड़ों के भेजे भी नहीं करते और कहते हो कि तुम पहले से समझदार हो गए बड़ी विचित्र बात है जाते हैं उसे जलाते हैं फिर उसकी भस्मी को नदी में समाधि करते हैं यमुना की तलहटी मिले गिराते हैं मध्य में जाकर यमुना से प्रार्थना करते हैं ऋषि दुर्माशा से करते हैं सवस्त्र नहाते हैं क्षौर कर्म कराकर पवित्र होकर तो नए यज्ञो को भी धारण करके वे लौटते हैं तो सारा दिन बीत जाता है सांस होने को आई है जब वे गाँव के पास आते हैं तो क्या देखते हैं सांस के झुटपुटे में कि मां बाहर खड़ी है, उनके साथ दो अंचर हैं और उनके हाथ में थाल भी है बड़े बड़े ये बेचारे ठिठक जाते हैं कि अंधेरे में मां यहां क्यों खड़ी है मां कहती हैं वहीं ठहर जाओ यहीं मेरे पास आओ यहीं रुक जाओ मैं तुम सबकी ही प्रतीक्षा कर रही थी तो कहती मां कहने तो ठीक है कहा महाधव आनंद से लेकिन तुम सब मेरे सामने खड़े हो जाते से प्रश्न करती है तुमने तो उस पापी उखल को जलाया हा वहा जलाया बोले उसने कोई और रोक नहीं भरा था बोले नहीं बोले वो जल गया बोले हा वहा जल गया बोले फिर क्या किया फिर हम उसको नदी के जल में समाधिस किए यमुना मां से प्रार्थना किए दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना किए बोले पुनः बोले सबस्त्र नहा करके क्षौर कर्म करा करके पवित्र होकर के नहा करके नए वस्त्र धारण करके नए यज्ञोपवीत ग्रहण करके विधिवत तभी हम आ रहे हैं मां तो मां कहती है बल को मुझे अभी भी संदेह है सुन रहे मां क्या कह रही है कि बालकों नीचे अभी भी सुनते हैं वो मेरी असुर इंद्रियों का विषय बन के भी तो आ सकता है वो परछाई भी बन के तो लौट सकता है मैं उन संदीहों का भी निराकरण करना लेना चाहती हूं कर लो आप कर ले तो कहा है? की पत्तियां कडवा कड़वाग्रास खड़ो ये भी मंत्रित है अगर इंद्रियों में बैठ के आ रहा होगा उनका विषय बन के आ रहा होगा उनकी गंध बन के आ रहा होगा तो अभी भ्रस्म हो जाएगा अभी सब कड़वा ग्रास लेते हैं फिर कहती है कि कहीं भी तुम्हारी परछाई में ना आ रहा हो तो उम्मीदों का धुआं देती है अभी मंत्रित और तब कहती है कि बालको तुम ग्रह में प्रवेश कर सकते हो आओ अपने अपने घर जाओ तो तुमने बहुत शर्म किया है मां सबको आशीर्वाद देती है और उनको सबको साथ में लेकर गाँव लौट जाती है अभी कथा का रहस्य लीला है ये जिसका अपभ्रंश रहस्य से राहस हुआ आज भी मथुरा वृंदावन में रास नहीं कहते हा अवश्य लगाते राहस है ये रहस्य का ही रहस्य है फिर रस लीला हो गई फिर रस लीला हो गई हाँ तो अब इसका रहस्य खोलते हैं कथावाचक सूत्रधार वो कहते हैं ध्यान से सुनो अभी तक तो तुमने बच्चों ने लीला देखी अब रहस्य बताते हैं सूत्रपात करते हैं जैसे ब्रह्म सूत्र है ऐसे ही हर कथा सूत्रपात होती है सूत्रात्मा कै भी अध्यात्म सूत्रों के द्वारा ही स्पष्ट होता है तो कहा वो क्या कहता है वो सूत्र यार कि क्या जानी वो भोली मां ध्यान से सुनो नहीं तो कुछ पल नहीं पड़ेगा क्या जानी वो भोली मां तो महज़ एक लकड़ी का उखल था उसमें कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच नहीं था वो तो लकड़ी का उखल था बांध दिया था पारस कन्हैया को परमेश्वर को लकड़ी के उखे के साथ पाके सृष्टा का स्पर्श गोविंद का स्पर्श पाके जड़ता को जीवन मिले और वो गोविंद की इच्छा के लिए ही गोविंद भ्राम से बाहर चल दिया वो भगवान जाना चाहते थे तो उनकी इच्छा से चल दिया हो और फिर सूत्रधार कहता है चोधन से सुनो कि जब भी यशोदा ये यश जो बायनी ये प्रकृति यशोदा जो सचराचर को सुख देने वाली यश देने वाली ये प्रकृति है जब भी आत्मा रूपी श्री कृष्ण को पेड़ों की लकड़ी से बने शरीर उखल के साथ बांध देती है ये भी बोलने लगता है चलने लगता है जीवनों की कोलाहल करने लगता है जल गुलाहा खल सुता नाम वे दिद इंद्र जल गुलाह उसी प्रकार जब मां प्रकृति लकड़ी के उखल के साथ, साथ जगत जननी ज्वाला महान अग्निया जब आत्मा को उस उखल के साथ बांध देती है तो वो लकड़ी वो पेड़ों का के, वो पत्थर वो मट्टी से बने अन्न से बने वो लकड़ी के अंश वो उखल जीवित हो हैं और ये हम सब है आप सब हैं और फिर वो जिंदगी की तमाम दहलीजे पार करने लगते हैं देवड़ी धर देवड़ी हाँ बाल्यावस्था से किशोरावस्था की डोरी लांगी किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करके डोरी ड्योहरी लांग कर युवा से प्रणता न आए फिर डोरी लांगी गुजर कितनी ड्योड़ियां लागने लगते हैं वो हम सब है हमारी कहानी है और जिस दिन मन प्रकृति यशोरा आत्मा कृष्ण को अपने लाइन को हमसे अलग कर लेती है तो घर के सारे लोग चिल्लाते हैं ये हमारी दादी ने माँ ने तो कोई चौहेल बुढ़ेल है क्या है बाप नहीं दादा नहीं इसे तुरंत लकड़ी से बांधो अभी अभिमंत्रित वस्त्र लपेटो और उठाकर ले चलो गांव के बहर नदी के किनारे इसे तिल तिर कर जलाएंगे ये हमारा नहीं हम उसकी नहीं नाते रिश्ते सब लुट गए जिस घर से उठेगा ये उखड़ बन के अर्थी उस घर में तेरही पर्यंत छूतवास करेगी सूर गुजर जाएगा तो थोड़ी देर घर में अला होगा लेकिन जहां से यह जाएगा तेरह ही पर्यत छूतवास करेगी घर को भी छूत लग जाएगी असुर जो जा रहा असुर जु जा रहा है सुर होता तो आत्मा के साथ गया होता जो बाकी बचा है वो असुर ही तो है ले जाते हैं गांव के बाहर नदी के किनारे लकड़ियां लगाकर तिल तिल कर जलाते हैं राख के कमों बिखेर देते हैं स्वस्थ नहाते हैं क्षौर कर्म कराते हैं ट कराते हैं तो कड़वा ग्रास खाते हैं मिर्चों का धुआं लेते हैं कि कहीं तू तो प्रेम पिशाच बनकर उनके पीछे पड़ तो नहीं गई अथवा वो पढ़ तो नहीं गया और जब ले जाते हैं तो गाते हुए ना, नाम सत्य हरि का नाम सत्य और उस सत को तू जीवन भर बुलाए रहा है स्वामी जी गृहस्थी जी होती है कि मकारी के साथ या प्रभु के साथ ना अगर सोपो में भी जाने का तो सारा घर डर जाएगा ये तो प्रेत बन गया पीछे पड़ गया आप क्या करें बोले इसकी भाव कराओ गया कराओ और ऐसे बगाओ किसी तरह पीछा छोड़े ये होता है फिर क्या तुम वेद की सृचा का यह अंश समझ में नहीं आया अब तक ये तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारा जीवन है और इन मंत्रों को रटा नहीं समझा जाता है और उन्हें सदा याद रखा जाता है क्योंकि यही जीवन है जो इसने इनको बुला दिया वो अपनी जिंदगी में अपने आप को भूल गया वो भटक गया ले जाते हैं तिल तिल कर चलाते हैं और वही कह रहे हैं उलूखन सुता आना इंद्र जल उसी को अन्न में लकड़ी में मट्टी और पत्थर से लौटाता है आत्मा और ब्रह्म ज्वाला के द्वारा और फिर उसको वो धरती से उबरता है अंकड़ों के रूप में कोपलों के रूप में पौधों वृक्षों में लहराता है और भोजन के रूप में जब खाता है खाते हैं जीवधारी तो उनके उसी आने से बने इस लकड़ी के उखल को आत्मा का स्पर्श देकर फिर ये यज्ञ की ज्वाला ये जगत जनि में ये मेरे अंतर में प्रज्वलित ये जीवतियां तो हैं जो उसे फिर जीवन के कोलाहल में लाती है जिसके कारण मैं हूं जिसके कारण मैं यहां तक पहुंचा आज मैं उसे क्यों नहीं जानना चाहता आज मैं उसे हट कर उसकी तरफ पीठ करके मैं जो संज्ञा हूं अपनी परछाइयों को आत्मा के पास छोड़कर और खुद विशांत जगत में मैं क्यों भाग रहा हूं आज हमने हम सब संज्ञा है क्या हमने कोई अपनी ही आत्मा सूरज का सामना कर सकता है ईमानदारी से मूद के आंख अपने से पूछ डालो कितने छल कितने कपट कितने झूठ कितने विष और कल कल्ला दी हमने कितनी भूलें कितनी गलतियां कितने अपराध इनको भी बुला दिया जो भगत जी बन गए तो हमें सोचना होगा हमें समझना होगा हमें इस कथा के अमृत को अपने जीवन में उतारना होगा और यही ऋषा है आए ऋषा तुम्हारे यत्र यहां पृथु